चार प्रकार कनिष्ठ भक्त हैं अर्थ, अर्थार्थी आर्थ और जिज्ञासु के बारे में चर्चा किया मतलब जो कठिनाई में भगवान के पास जाते जो पूछने के लिए भगवान के पास जाते और जो पैसा मांगने के लिए भगवान के पास जाते एक और है ज्ञानी मतलब जो शुरू से जानते हैं कि भगवान सर्वोपरि श्री कृष्ण स्वयं भगवान है और उस भगवान के पास जाते हैं। वैसे भक्त के बारे में श्री कृष्ण गीते में कहते हैं कि उदार सर्व एवथे ज्ञानी तात्मा एव चई श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कोई भी जो मेरे पास आते हैं पैसा मांगने के लिए भी काठिनाई हराने के लिए भी खाली पूछने के लिए भी सब जो मेरे पास आते है उदार है इस श्लोक में उदार का मतलब ब्रियान श्रेष्ठ है मानव समाज श्रेष्ठ है लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं सबसे श्रेष्ठ कौन है ज्ञानी मतलब जो कृष्ण भक्ति शुरू करते है वो चाप्रका व्यक्ति में जो ज्ञान से आते हैं श्रेष्ठ क्योंकि वो ज्ञानी शुरू से काली श्री कृष्ण का प्रेम अर्जन के लिए आते हैं ज्ञानी का क्या मतलब है ज्ञानी का मतलब जो जानते हैं कि शरीर और शरीर में क्या भेद है ही शरीर है प्राकृतिक शरीर जड़ शरीर लेकिन शरीरी भी है शरीरी का मतलब आत्मा जिससे वो प्राण आते हैं शरीर चलाने के लिए जब वो जीव आत्मा शरीरी, शरीर को छोड़ देते है वो मृत्यु का हालत है लेकिन वास्तव में और सब कुछ जो शरीर में है वो अजीबित है शरीर में क्या है खून है वो नाकान है चाम है बाल है और अंदर में वो ज्यादा खून है तो अंदर में अच्छा नहीं दिखते सब कुछ त्र इत्यादि तो वो क्या है वो खाली दूसरे दूसरे प्रका रसायन से गठित है शरीर में क्या है वो शरीर क्या है इसमें कार्बन नाइट्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन पोटासियम इत्यादि वो सब केमिकल्स हैं। उसमें जीवन नहीं है इस शरीर जैसे एक यंत्रा है जैसे कि गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि इस शरीर एक यंत्र है ईश्वर सार्वभूत शिव हृदय अर्जुन धिष्ठ थी ब्रह्मयन सार्वभूत यंत्रारूधानी कि ईश्वर परमात्मा सबके में है और आत्मा भी सबके में है व्यक्तिगत आत्मा और इस शरीर जैसे एक यंत्र है तो जैसे एक कार मारुति का या कोई भी कार तो वो मशीन है यंत्र है तो उसको चलाने के लिए एक चालक होना चाहिए ड्राइवर होना चाहिए तो अगर ड्राइवर नहीं हो अगर ड्राइवर नहीं बैठ रहे है तो कैसे एक गाड़ी चलाना होगा संभव नहीं है तो इस प्रकार इस शरीर जैसे एक मशीन है तो जब तक वो आत्मा जीव आत्मा जो जीवित है शरीर में रहते तब तक शरीर जीवित रहते और जब भी वो शरीर जीव आत्मा शरीर को छोड़ देते तब से शरीर अजीवित मृत होते है तो माया का प्रभाव से सब सोचते हैं ईश् शरीर में हूं आपका क्या नाम है मेरा नाम अजाय बंदोपाध्याय या कोई भी न ये मेरा नाम है यही मेरी पत्नी है ये मेरा बाप है ये मेरा मकान है तो ऐसे सोचते हैं मैं और मेरी अहम मैं थी मैं इस शरीर हूं और सब जो इस शरीर के संबंध में है वो सब मेरा है मैं और मेरा ये गलतफहमी है क्योंकि उस शरीर वो अस्थायी है और सब कुछ जो हम शरीर के बारे में संबंध स्थापित करते हैं, वो भी अस्थायी है मैं सोचता दू मैं इस शरीर हूं और वो शरीर मेरी पत्नी है लेकिन वो शरीर जो मेरी पत्नी की है वो स्थाई नहीं है और यही शरीर जो मैं सोच रहा हूं मैं हूं वो भी स्थाई नहीं है और वो संबंध जो है कि मैं अजाय गंधोपाध्याय और वो मेरी पत्नी है वो संबंध भी अस्थाई है तो ज्ञानी जो है इस माया से मुक्त होते हैं और जानते हैं कि मैं ईश्वरीर नहीं हूं आ? मैं शरीर ही हूं मैं आत्मा हू और इसलिए जो वास्तविक ज्ञानी है खाली मैं शरीर नहीं हूं मैं आत्मा हूं मैं ब्रह्म हूं मैं जीव हू ऐसे नहीं बोलते है लेकिन अग्रही होते हैं भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना क्योंकि जानते हैं कि जी स्वरूप हो कृष्ण नित्यदास मैं शरीर नहीं हूं मैं आत्मा हूं और परमात्मा श्री कृष्ण इसलिए मेरा कर्तव्य श्री कृष्ण की सेवा करना है तो वो ज्ञानी है और उस प्रकार ज्ञानी भगवान के पास जाते हैं कुछ मंगने के लिए नहीं हे भगवान मेरे सभी समस्याओं का समाधान करो हे भगवान मुझको फाइसा दो ये भगवान क्या है कौन है वो जिज्ञास पूछने वाला नहीं तो शुरू से ही जानते हैं कि मैं ईश्वरी नहीं हूं मैं भगवान का दास हूं मेरा रखा भगवान की सेवा करना तो ऐसे ज्ञान इतना आसानी से नहीं मिलते क्योंकि माया इतना प्रभावशाली है सब सोचते हैं मैं ईश्वरीय हूं लेकिन अगर कोई किसी न किसी प्रकार से वो ज्ञान मिल सकते वो बहुत शीघ्र से उत्तम भक्ति उन्नायन कर सकते गीत में श्री कृष्ण गे बहु नाम जन्म नाम अंत ज्ञान वाम नाम प्रभद्य थे वासुदेव सर्वमिति समुद्ल ज्ञानी लोग अहम भ्रम स्मी हैं मैं ब्रह्मा हूं मैं शरीर नहीं हूं लेकिन यही साक्षात करना कि मैं खाली ब्रह्म नहीं हूं लेकिन मैं परम ब्रह्म का दास हूं वो ज्ञान मिलना खरीद बहुत जन्म के बाद प्राप्त होते हैं, लेकिन अगर कोई भी अभी भी वो ज्ञान खाली ग्रहण करते तो वो लाख लाख जन्म का भगवान को अन्वेषण करना नहीं करके तुरंत ही भगवान की भक्ति में प्रवेश कर सकेंगे मतलब ज्ञान ऐसा ज्ञान मार्ग में जाने का कोई जरूरत नहीं है अगर आप अभी ये ज्ञान मिलते हैं कि आप शरीर नहीं है आप भगवान का दास है आप अगर खाली ग्रहण करते तो बहुत जीवन का कठिनाई नहीं मिलकर आप अभी शुद्ध कृष्ण भक्ति का निवास में प्रवेश कर सकेंगे तो वैसी भक्ति करना चाहिए हे भगवान आपसे कुछ नहीं चाहता हूं मैं खाली आपकी सेवा कर चाहता हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं आपका दास हूं आपका नित्य दास देखते हैं इस जगत में भी बहुत लोग सर्विस करते फैक्ट्री में ऑफिस में सर्वंट है कि दास लेकिन वो सर्विस जो करते हैं वो अनित्य है तो अभी एक ऑफिस में सेवा करते और कुछ दिनों के बाद जॉब शिफ्ट करके दूसरा ऑफिस में कर सकेगा और कुछ दिन के बाद निवृत्त होगा तो वो सर्विस छोड़ देते है लेकिन भगवान की सेवा वैसे नहीं है कभी निवृत्त नहीं होते नित्य सेवा जो भगवान की सेवा करते है तो कभी भी बंद नहीं करते हमेशा करते हर रोज हर निमेश करते भगवान की सेवा में कोई छूटी नहीं है कि हम मांस मछली इत्यादि त्याग करते हैं और हम हरे कृष्णा हरे कृष्णा जप करते हैं तो ऐसा कोई छुट्टी नहीं होते है कि खाली एक दिन साल में ठीक है एक दिन एक दिन में हम कृष्णा भक्ति छोड़ देंगे और हम पार्टी करेंगे शराब पियेंगे मांस कहेंगे वैसे नहीं है कोई छुट्टी नहीं है कोई छुट्टी होने की इच्छा नहीं है भक्तों चाहते है क्या चाहते है कि और भक्ति और सेवा शरण मिलेंगे भक्तों क्या चाहते है कि दिन और लंबा होगा जैसे कि हम और सेवा कर सकते हैं और किस प्रकार सेवा करते हैं? नहीं है कि भगवान हमको अगर भगवान हमको पैसे देंगे फिर हम भक्ति करेंगे नहीं वो तो खाली प्रेम से करना है तो वो ही उत्तम भक्ति है शुरू में प्राकृतिक स्तर में भक्तों की भक्ति मिश्रित हो सकते मतलब बहुत इच्छा भी होते लेकिन भागवत में यही आश्वासन है कि अकाम सर्व काम होगा मोक्ष काम उदार धी तीव्रे नक्ति योगे न ये परम की अका अगर आपका कोई भौतिक कामना नहीं है सर्व अगर आपके असंख्य भौतिक कामना है मोक्ष कामा अगर आपकी इच्छा है मुक्त होना तो सभी अगस्त में होने के भी आप भक्ति करो कृष्ण भक्ति और कैसे करना चाहिए तीव्र ही न तीव्र भक्ति करना चाहिए मतलब बहुत सीरियसली भक्ति करना चाहिए तो अगर आपके बहुत कामना भी है तो वो भक्ति में पूरा बाधा नहीं है आप कर सकते हैं। लेकिन क्या होगा ऐसा है कि वो सब कामना जो है भौतिक कामना तो खाली तकलीफ और विपद का जनक है तो वो सब भौतिक कामना जो है वो जीव के लिए हमारे लिए अमंगल का जानक है इसलिए अगर हमारे बहुत कामना है लेकिन हम कृष्ण भक्ति करेंगे तो वो कृष्ण भक्ति का प्रभाव से वो सब कामना धीरे धीरे एकदम बंद हो जाएगा और खाली एक इच्छा रहेगी कि मैं सिर्फ श्री कृष्ण की भक्ति कर चाहता हूँ व्यवसाय का बुद्धि एक कुरुनंदना बाहर शाक ही अनंत बुद्धि व्यवसाय न गीटे में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो समाधि प्राप्त साधु है उनके एक ही इच्छा है एक ही भावना है लेकिन जो माया से प्रभावित रहते है उनके बहुशाखा की इच्छाएं हैं। तो जब तक ये बहु इच्छा असंख्य इच्छाएं रहते हैं तो तब तक अवश्य ही मन विचलित रहेगा और मन विचलित रहने से हम शांति प्राप्त नहीं कर सकें लेकिन अगर हमारी एक ही इच्छा होती है कि मैं सभी काम में सभी ध्यान में सभी चिंतन में हर निमेश में खाली श्री कृष्ण की सेवा कर चाहता हूं फिर मन स्थिर और शांत हो जाएगा कृष्ण भक्त निष्काम अतव शांत भक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली आशांत, शांति कैसे शांति प्राप्त होते हैं? वह लोग हमसे पूछते हैं, तो आप कृष्ण भक्ति करने से क्या शांति मिलते हैं। तो अवश्य ही है शांति मिलते हैं। कैसे क्योंकि कृष्ण भक्त निष्काम भक्तों का कोई व्यक्तिगत कामना नहीं है निष्काम का मतलब खाली एक ही काम है भक्तों चाहते है पूरा जीवन प्राण श्री कृष्ण की सेवा में अर्पण करना लेकिन भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी, भुक्ति कामी, उसका मतलब जो साधारण विषाई है तो भौतिक सुख छत्य भुक्ति मुक्ति कामी, जो मोक्ष चाहते है गलत है कि हम सब काम सभी कामना बंद कर हैं, लेकिन वो भी एक कामना है वो भी एक इच्छा है कि वो सब इच्छा को बंद करना की इच्छा एक इच्छा है तो कैसे इच्छा से मुक्त हो सके तो चाहते हैं सब प्रकार तकलीफ से मुक्त हों, लेकिन भक्तों तकलीफ से मुक्त होना नहीं चाहते सोचते कि वो सब तकलीफ जो में मिलता हूँ वो में मेरा कर्म फल है तो उसको वो सभी तकलीफ जो है तो मुझको दो क्या तकलीफ है तकलीफ जो है मेरा कर्म फल, ठीक है जो भी हो होगा, लेकिन तकलीफ में भी मैं हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे जब करूंगा तो ऐसे व्यक्तियों के लिए तो सभी तकलीफ के बीच में भी शांति होती है क्योंकि मन शांत है और अगर किसी का मन अशांत है तो कोई भी तकलीफ में नहीं होने के भी तो वो अशांत रहेगा कोई आ, कोई अशांति का कारण नहीं होने के भी तो अगर हमारे मन अशांत होते हैं तो हम कैसे शांति प्राप्त करेंगे संभव नहीं है तो भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी और एक प्रकार कामी है उस सिद्धि कामी मतलब योग्यांग सत्य अष्ट सिद्धि प्राप्त करना अनिमा लगीमा महिमा प्रकाम्य इत्यादि अष्ट सिद्धि है मतलब तो एकदम छोटे हो सकते हैं जैसे कि परमाणु और इस प्रकार अदृश्य होते हैं अनिमा महिमा तो अपना शरीर बहुत प्रचंड बना सकते हैं लघी माँ तो जो योगी है तो योग सिद्धि प्राप्त होने वाले हैं तो इतना हल्का होते हैं कि आकाश में उड़ जा सकते हैं और प्राकाम्या तो सब सब कामना भौतिक कामना योग सिद्धि से प्राप्त कर सके प्राप्ति सिद्धि मतलब अगर कोई चीज हजार किलोमीटर दूरी है हम वहां से खाली इच्छा से ले जा सकते ये सब सिद्धि है तो वो सिद्धि जैसे यादु है क्या यादुकारी लेकिन वो सब सिद्धि प्राप्त करने से क्या फायदा होता है और जैसा है कि बच्चे के खेलना है और कुछ नहीं तो इसलिए भगवान के शुद्ध भक्तों मुक्ति नहीं चाहते मुक्ति नहीं चाहते सिद्धि नहीं चाहते केवल श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति चाहते और उसमें संतुष्ट रहते हैं शांति मिलते आशां था कुथा सुखम गीते में श्री कृष्ण कहते है कि जो अशांत है तो कैसे ही सुख प्राप्त हो सकते है असंभव है और कैसे शांति प्राप्त करना है तो यही समझना चाहिए कि श्री कृष्ण सब चीजों का मालिक है श्री कृष्ण सब लोगों की बंधु है और श्री कृष्ण भोगी है परम भोगी है जैसे कि गीता में श्री कृष्ण कहते हैं भोक्तारम यज्ञ तपस सर्वलोक महेश्वरम सुहृदूतान ज्ञात मांति मृत कैसे शांति प्राप्त होती है श्री कृष्ण कहते हैं कि भोक्तारम यज्ञ तपसम मैं उपभोगी हूं सब यज्ञ तपस्या सब कुछ जो करना है श्री कृष्ण कौ श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए अर्पण करना चाहिए हम भोगी नहीं हो सकते हम प्रयास कर सकते इंद्रिय सुख भोग करने के लिए लेकिन वो सुख तो सुख नहीं है वास्तविक सुख कैसे प्राप्त होते हैं सब कुछ भगवान को अर्पण करने से मुक्तारम यज्ञ सर्वलोक महेश्वरम श्री कृष्ण सब हैं सब कुछ श्री कृष्ण की संपत्ति है सब कुछ श्री कृष्ण की सृष्टि है इसलिए समझना चाहे सब कुछ भगवान की है कुछ मेरा नहीं है यही बहुत बड़ा गलत फेमिंग है कि यही सब कुछ मेरा है लेकिन जब हम समझते हैं सब कुछ श्री कृष्ण का है तब हमारे कोई तकलीफ नहीं होते हैं उस तकलीफ का क्या मूल कारण है भौतिक आसक्ति लेकिन अगर हम समझते सब कुछ जो है श्री कृष्ण की है तो हमारे कैसे अशांति होगी नहीं होगी फिर सुहृदम सार्वभूतानम श्री कृष्ण सबके सुहृद मतलब परम बंधु है तो मेरा परम बंधु सर्वशक्तिमान श्री कृष्ण है तो मेरा क्या समस्या है कोई समस्या नहीं है और श्री कृष्ण सबके बंधु है इसलिए श्री कृष्ण मेरा बंधु है सबके बंधु है तो सब मेरे मित्रों है असुधाए व कठुम वखम सब आप कुटुंब है वैसे दृष्टि है तो ऐसा अगर सोचना है, तो कोई अशांति नहीं होगी तो इस प्रकार भगवान सब कुछ में देखना चाहिए और जो भगवान सब चीजों का मालिक है सबके बंधु है सर्व उपभोगी है तो इस प्रकार भगवान श्रीकृष्ण को समझना चाहिए, फिर कोई आशांति नहीं होगी हरे कृष्णा।